शो टॉक प्रेम रंगरथ ओढ़ चदरिया नंबर एट पहला प्रश्न मनुष्य इस संसार में रहकर

परमात्मा को कभी नहीं पा सकता है यह मेरा कथन है क्या यह सच है राघवदास सत्य होता है स्वतः प्रमाण सत्य के लिए किसी और प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती

सत्य गवाही नहीं जुटाता है सत्य अपना साक्षी स्वयं है जब सत्य को जानोगे तो फिर किसी से पूछने न जाना पड़ेगा कि यह सत्य है या नहीं सिर में दर्द होता है किसी से पूछते हो कि मेरे सिर में दर्द है या नहीं

हृदय में प्रेम जगता है किसी से पूछते हो मेरे हृदय में प्रेम जगा है या नहीं यदि तुम्हें ऐसे सत्य का अनुभव हो गया है कि संसार में रहकर परमात्मा को कभी पाया नहीं जा सकता है तो फिर मुझसे क्यों पूछते हो तुम्हें स्वयं ही संदेह

इससे ही प्रश्न उठा है यह तुम्हारा कथन तुम्हारी कोई अनुभूति नहीं यह तुम्हारा कथन भी नहीं यह तुमने किसी और से सुना है यह परकथ्य है यह आत्मकथ्य नहीं कह रहे हो कि यह मेरा कथन है

कहना तो वही चाहिए जो जाना हो ये तुमने जाना नहीं है ये तुमने सुना है सुनी बातों का कोई मूल्य नहीं मूल्य तो जानी गई बातों का है जाना तो है ही नहीं सोचा भी नहीं विचारा भी नहीं है

प्रचलित बात को अंधे भाव से अंगीकार कर लिया है विचारा भी नहीं है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संसार के अतिरिक्त और स्थान ही कहां है परमात्मा मिलेगा तो संसार में मिलेगा जहां भी मिलेगा वहीं संसार है

जिसको भी मिला है संसार में ही मिला है क्या तुम सोचते हो बाजार उसका नहीं सिर्फ वन का एकांत उसका है क्या तुम सोचते हो कि संसार सिर्फ बाजार ही है और वन का एकांत संसार का दूसरा पहलू नहीं है?

कीचड़ भी वही है कमल भी वही है भीड़ भी वही है एकांत भी वही है सार भी वही है असार भी वही है क्योंकि उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जहां भी उसे पाओगे जब भी उसे पाओगे यहीं पाओगे अभी पाओगे

यही समय होगा यही आकाश होगा यही सूरज किरण बरसाएगा यही हवाएं तुम्हारे पास से गीत गाती गुजरेंगी लेकिन सुन लिया है तुमने लोगों को दोहराते वे भी किसी और को दोहरा रहे हैं और उन्होंने भी किसी और को दोहराया था अफवाहों से अफवाहें चलती रहती

संसार में परमात्मा नहीं मिलेगा इसमें इस, इस मान्यता में एक बचाव भी है कि क्या करूं अगर परमात्मा नहीं मिलता है क्योंकि मैं अभी संसारी हूं फिर बच्चे हैं पत्नी है घर द्वार है क्या करूं नहीं मिलता है तो मेरी मजबूरी है कसूर नहीं अपराध नहीं कहां छोड़ जाऊं इन छोटे छोटे बच्चों को

इस कच्ची ग्रस्थी को कहां छोड़कर भाग जाऊं जाऊंगा तो वो भी गुनाह हो जाएगा जरा बच्चे बड़े हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, जरा ग्रस्थी समझ जाए फिर जाऊंगा वनों में कंदराओं में फिर खोजूंगा परमात्मा को फिर सन्यास निश्चित है कल पर टालने की तरकीब है इसलिए जल्दी से मान ली ये बात इस पर सोचा भी नहीं इसमें चालबाजी है

इसमें कपट परमात्मा संसार में नहीं मिलता इसलिए मुझे नहीं मिल रहा मेरा कोई कसूर नहीं जरा ख्याल करना हम अपने कसूर को दूसरों पर टाल देने में बहुत कुशल हो गए नाच नहीं आता तो कहते आंगन टेढ़ा है नाचें तो नाचे कैसे आंगन टेढ़ा है और जिनको नाच आता है उन्हें आंगन के तेढ़े होने से फर्क पड़ता है

आंगन टेढ़ा हो या ना हो मगर कुछ लोग हैं जो आंगन के टेढ़े को बहाना बना लेते उस बहाने ही बचे रहते कभी कभी अच्छे अच्छे सिद्धांतों के नाम पर तुम बहुत ओछे बहाने खोज लेते हो संसार में परमात्मा नहीं मिलता मैं क्या करूं

अभी संसार में हो एक दिन छोड़ूंगा जरूर और पालूंगा न वह दिन आएगा न पानी की झंझट उठेगी कितने ही लोग इसी तरह सोच सोच के समाप्त हो गए कितने ही बार तुम भी जन्मे हो और मर गए हो और यही तुम्हारी धारणा रही ये कोई तुम्हारी नई धारणा नहीं इस जान में तुम बहुत दिन से फंसे हो जन्म जन्मों से फंसे हो

इसलिए मैं जब कहता हूं कि परमात्मा संसार में ही मिलेगा तो तुम्हारी छाती कप थी? तुम्हें डर लगता घबराहट होती क्योंकि अब टालने की कोई सुविधा न रही अब टालें तो टालें कहा अब कल पर कैसे सरकाएं मैं कहता हूं अभी और यहां ठीक बाजार में दुकान पर कामधाम में घर घरग्रस्थी में परमात्मा मिल सकता है यहीं मिल सकता है और कहीं मिलने का कोई उपाय नहीं है

तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर यही मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है तो जरूर कसूर कहीं मेरा होगा भूल चूक कहीं मेरी होगी बड़ी कृपा होगी तुम्हारी तुम्हारे ही ऊपर अगर अपनी भूल चूक को टालो मत किसी और पे फेंको मत इस दुनिया में सबसे बड़ा अभिशाप यही है कि हम अपने दायित्व को दूसरों पर टाल देते हैं कभी भाग्य पर

कभी भगवान पर कभी संसार पर कभी विधि विधान पर कभी समाज की व्यवस्था पर अर्थ की व्यवस्था पर टालते ही रहते बस एक बात हम कभी स्वीकार नहीं करते कि उत्तरदायित्व मेरा है कि मैं जुम्मेवार हूं और जिस दिन तुम्हारे भीतर यह भाव सघन होता है कि उत्तरदायित्व मेरा है चूकता हूं तो मैं चूकता हूं पाऊंगा तो मैं पाऊंगा

उस क्षण ही तुम्हारे जीवन में धर्म की क्रांति शुरू हो जाती धर्म का दिया जलना शुरू हो जाता मैं उत्तरदायी हूं यह धर्म के दिए की पहली किरण है और इस उत्तरदायित्व को समझने के लिए जितनी सुविधा तथाकथित संसार में है उतनी सुविधा हिमा, हिमालय की गुफाओं में ना मिलेगी परमात्मा को तुम समझते हो तुमसे ज्यादा ना समझ

उसने तुम्हें संसार दिया तुम्हारे महात्मा समझा रहे हैं संसार छोड़ो परमात्मा संसार दे रहा है महात्मा समझा रहे हैं कि संसार छोड़ो तुम सोचते तुम्हारे महात्मा परमात्मा से ज्यादा समझदार है इतनी अकल परमात्मा को नहीं कि संसार देना बंद कर दे क्यों नाहक महात्माओं को परेशान कर रहा है क्यों नाहक महात्माओं को झंझटों में डाल रहा है

जरूर कोई बात है सोना आग से गुजर के ही निखरता है और सन्यास भी संसार से गुजर के ही निखरता है संसार कसौटी है और परीक्षा है चुनौती है और इस चुनौती को जिसने इंकार किया वह कभी विकसित नहीं होता उसके भीतर कुछ मुर्दा रह जाता है

इस फटिक निर्मल और दर्पण स्वच्छ हे हिमखंड शीतल और समुज्वल तुम झलकते इस तरह हो चांदनी जैसी जमी है या गला चांदी तुम्हारे रूप में ढाली गई है इस फटिक निर्मल और दर्पण स्वच्छ हे हिमखंड शीतल और समुज्वल जब तलक गल पिघल नीचे को ढलक कर

तुम न मिट्टी से मिलोगे तब तलक तुम तृण रहित बन व्यक्त धरती का नहीं रोमांच हर्गिज कर सकोगे और न उसके हास बन रंगीन कलियों और फूलों में खिलोगे और न उसकी वेदना के अश्रु बनकर प्रात पलकों में पखरियों के पलोगे जड़ स्वयं निर्जीव कीर्ति कलाप और मुर्दा विशेषण का तुम्हें अभिमान तो आदर्श तुम मेरे नहीं

अंक सा कलंक में मिट्टी लिए में अंक में मिट्टी की जो गाती की जो रोती की जो है जागती सोती की जो है पाप में धसती, की जो है पाप को धोती की जो पल पल बदलती है कि जिसमें जिंदगी की गत मचलती है तुम्हें लेकिन गुमान ली समय ने सांस पहली जिस दिवस से तुम चमकते आ रहे हो इस फटिक दर्पण के समान मूढ़

तुमने कब दिया है इम्तिहान जो विधाता ने दिया था फेंक गुण वह एक हाथों दाब छाती से च, सटाए तुम सदा से हो चले आए तुम्हारा बस यही आख्यान उसका क्या किया उपयोग तुमने भोग तुमने प्रश्न पूछा जाएगा सोचा जवाब उतराओ और मिट्टी में सनो जिंदा बनो यह कोड़ छोड़ो रंग लाओ खिलखिलाओ में महाओ

तोड़ते हैं प्रेसी प्रीतम तुम्हें सौभाग्य समझो हाथ आओ साथ वह जो हिमालय के उतुंग शिखरों पर जमी हुई बर्फ है जो कभी नहीं पिखली कितनी ही स्वच्छ हो मुर्दा है जीवंत नहीं गुलाब तो वहां क्या खिलेंगे

घास भी नहीं उग सकती वहां कुछ भी नहीं उगता है कमल तो वहां कैसे खिलेंगे फूल तो वहां कैसे महमाएंगे, न होगा बेला न होगी चंपा न जुही, न चमेली वहां कोई गंध ना होगी घास ही नहीं उगता तो फूल कैसे उगेंगे वहां कुछ उगता ही नहीं

एक मुर्दा सन्नाटा है यद्यपि सदा सदा की जमी हुई बर्फ बड़ी स्वच्छ मालूम होती स्फटिक दर्पण जैसी मालूम होती मगर परमात्मा ने मिट्टी चुनी क्योंकि मिट्टी में जीवन उगता है उतर आओ

और मिट्टी में सनो जिंदा बनो यह कोर छोड़ो रंग लाओ खिलखिलाओ मैं महाओ तोड़ते हैं प्रेसी प्रीतम तुम्हें सौभाग्य समझो हाथ आओ साथ जाओ हे हिमखंड शीतल ओ समुज्वल जब तलक गल पिघल नीचे को ढलक कर तुम न मिट्टी से मिलोगे

तब तलक तुम तृण रहित बन व्यक्त धरती का नहीं रोमांच हर्गिज कर सकोगे और न उसके हास बन रंगीन कलियों और फूलों में खुलोगे और न उसकी वेदना के अश्रु बनकर प्रात पलकों में पखरियों के पलोगे अब तक की जो सन्यास की धारणा थी वह मुर्दा धारणा है भगोड़ेपन की धारणा है पलायनवादी धारणा है

उसका आधार भय है भाग जाओ वहां वहां से जहां जहां भय है कि उलझ सकते हो कि कीचड़ में गिर सकते हो भाग जाओ वहां वहां से लेकिन भागकर तुम कायर ही बनोगे पुराना सन्यास मौलिक रूप से कायर था इसलिए पृथ्वी को रूपांतरित नहीं कर पाया

इसलिए पृथ्वी धार्मिक नहीं हो पाई इसलिए पृथ्वी वैसी की वैसी रह गई मैं तुम्हें सन्यास की सम्यक धारणा दे रहा हूं जहां हो जैसे हो भागो मत, परमात्मा ने जो दिया है उसे अंगीकार करो सद्भाग्य मानकर अंगीकार करो

सौभाग्यमान कर अंगीकार करो और परीक्षा दो और प्रतीक्षण परीक्षा दो एक भी परीक्षा से चूकना मत क्योंकि हर परीक्षा तुम्हारे भीतर कुछ सघन करेगी मजबूत करेगी दृढ़ करेगी हर परीक्षा तुम्हारे भीतर आत्मा को जन्म देगी हर परीक्षा तुम्हारे भीतर आत्मा बनेगी एक भी चुनौती से मुकरना मत चुनौती का सामना करना

एक भी तूफान को पीठ मत दिखाना पीठ दिखाने की भाषा ही छोड़ दो क्योंकि टकराओगे तो जागोगे तूफानों से जूझोगे तो तुम्हारे भीतर जो सोई हुई ऊर्जाएं शक्तियां पड़ी हैं वे जागृत होंगी उनके जागने का और कोई उपाय नहीं

तो तुम्हारी प्रतिभा में चमक और धार आएगी लेकिन राघवदास तुम कहते हो मनुष्य इस संसार सागर में रहकर परमात्मा को कभी नहीं पा सकता है ये तुमने सिद्धांत मान ही लिया इतनी दृढ़ता से मान लिया कि कहते हो यह मेरा कथन क्या यह सच लेकिन यह कथन नपुंसक है नहीं तो इससे प्रश्न उठता नहीं

अगर तुमने जान ही लिया तो जान लिया अब पूछना क्या है जाना नहीं माना है और माना भी बिना विचारे बिना मनन के माना है बिना चिंतन के माना है इसी तरह तो हम मान के बैठे कुछ भी मान लिया है जो संस्कार दे दिए गए हैं उन्हीं को छाती से लगाए बैठे हमारी हालत

उस बंदरिया जैसी है जिसका बच्चा मर गया है और मरे बच्चे को छाती से दबाए है वृक्षों पर छलांग लगाती फिर रही जिसको तुम संस्कार कहते हो वो मुर्दा है उधार हैं बासे सदियों सदियों से सड़ गए और उनको तुम ढो रहे हो और उनको तुम ऐसे ढोते हो जैसे वो ताजे जिंदा हैं जैसे उनमें श्वास चलती मत कहो यह मेरा कथन

इतना ही उचित होता कि ऐसा मैंने सुना है कि ऐसा लोग कहते क्या यह सच है तो कम से कम ईमानदारी होती तुमने दूसरों के वक्तव्यों पर अपना हस्ताक्षर कर दिया और इस हस्ताक्षर में बड़ी भ्रांति हो जाएगी क्योंकि इसके पीछे तुम्हारा अहंकार खड़ा हो जाएगा मेरा कथन है तो इसके लिए लड़ना होगा तो इस कथन को सिद्ध करना होगा अब तुम्हें इसकी चिंता न रह जाएगी कि सत्य क्या है

अब तुम्हें इसकी ही चिंता रहेगी कि मेरा कथन कहीं गलत ना हो जाए और तुम्हारा कथन गलत है गलत इसलिए है कि न तुमने जाना है न तुमने अनुभव किया है गलत इसलिए है कि जो भी है सभी संसार है परमात्मा का प्रगट रूप संसार है परमात्मा का अभिव्यक्त रूप संसार है

परमात्मा का अप्रगट रूप मोक्ष है अ प्रगट रूप संसार है अब मोक्ष पाना है तो एक बात तो तय है कि तुम संसार में हो अभी मोक्ष में नहीं हो जहां भी हो संसार में हो जैसे बीज अप्रगट है अभी फूल छिपा है फिर फूल प्रगट हुआ फिर बीज टूटा

और जो उसमें छिपा था वो अभिव्यंजित हुआ जैसे वीणा में राग सोया है फिर छेड़े तार और राग जागा परमात्मा संसार की अप्रगट दशा है मोक्ष उसका नाम है और संसार परमात्मा की प्रगट दशा है प्रगट से ही चल के अप्रगट तक पहुंच पाओगे

प्रगट प्रगट की ही नाव बनाओ ताकि अप्रगट के किनारे तक पहुंच जाओ नाव को इंकार मत करो नाव को इंकार किया तो दूसरा किनारा तुम्हारे लिए नहीं इसी किनारे अटके रह जाओगे इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो संसार में हैं वे तो संसार से मुक्त होने लगते लेकिन जो तथाकथित भगोड़े हैं वो संसार से मुक्त नहीं हो पाती

क्योंकि अवसर ही नहीं मिलता संसार की व्यर्थता देखने का रस अटके रह जाते वासना प्रसुप्त रह जाती आशाएं अभी भी सजग रहती दमित लेकिन सजग दबा ली गई लेकिन मर नहीं गई तुम्हारे तथाकथित सन्यासियों का हृदय अगर खोला जा सके तो तुम पूरे संसार को पाओगे

और अक्सर ऐसा हो जाएगा कि जो आदमी संसार को ठीक से जी लिया है उसका हृदय खोलोगे तो सन्यास पाओगे क्योंकि संसार को जी जी के देख लिया कि सब व्यर्थ है अनुभव से जान लिया कि व्यर्थ है हजार बार उतर के देख लिया कि व्यर्थ है अनुभव मुक्तिदायी है और अनुभव कहां होगा जहां अनुभव होगा वहीं मुक्ति फलित होगी ज्ञान

मुक्ति है जिस चीज को हम जान लेते हैं उसी से हम मुक्त हो जाते हैं और जिस बात की असारता जान ली वह हमारे हाथ से छूट जाती छोड़नी नहीं पड़ती छूट जाती मैं उस संन्यास को गलत कहता हूं जो करना पड़े जो हो जाए बस उसको ही सही और सम्यक कहता हूं दूसरा प्रश्न

क्या आप सामाजिक क्रांति के विरोधी मैं और क्रांति का विरोधी लेकिन सामाजिक क्रांति जैसी कोई चीज होती ही नहीं मैं क्रांति का पक्षपाती पाती हूं आमूल क्रांति का पक्षपाती पाती हूं लेकिन सामाजिक क्रांति जैसी कोई चीज होती ही नहीं सारी क्रांति वैयक्तिक होती है।

क्रांति मात्र वैयक्तिक होती सामाजिक क्रांति तो धोखा है क्रांति का जो क्रांति से बचना चाहते हैं वो सामाजिक क्रांति की आड़ में अपने को बचाए रखते हैं। फिर वही पुराना रोग कि समाज बदलेगा तब हम बदलेंगे अभी हम कैसे बदलें अभी पूरा समाज गलत है तो हम कैसे बदलें समाज कब बदलेगा अब तक तो बदला नहीं

और क्रांतियां कितनी हो चुकी क्रांतियों पर क्रांतियां होती रही और आदमी वैसा का वैसा है चेतना में जरा भी रूपांतरण नहीं हुआ है फिर चाहे वह आदमी रूस का हो और चाहे अमेरिका का हो चाहे भारत का हो और चाहे चीन का हो जरा भी भेद नहीं वही लोभ वही काम वही क्रोध वही सब कुछ

वही तृष्णा वही वासना आदमी वही का वही है सारी क्रांतियां असफल हो गई तुम कब देखोगे ये बात गौर से देखो एक भी क्रांति सफल नहीं हो पाई अब यह भ्रम छोड़ दो कि सामाजिक क्रांति हो सकती है कभी समाज की कोई आत्मा ही नहीं होती तो क्रांति कैसे होगी

आत्मा व्यक्ति की होती हां यह हो सकता है बहुत व्यक्तियों में क्रांति हो तो उसकी आभा समाज पर भी झलकने लगे मगर इससे विपरीत नहीं हो सकता समाज तो स्थूल है और बाहर बाहर है व्यक्ति भीतर है और सूक्ष्म क्रांति तो अंतस्म होती है

और बाहर की तरफ फैलती दिया भीतर जलता है और रोशनी बाहर की तरफ चलती जब बहुत दिए जले हुए लोग होते तब तुम्हें समाज में भी रोशनी दिखाई पड़ेगी रंग दिखाई पड़ेगा तब तुम्हें समाज में भी एक नया चैतन्य का आविर्भाव मालूम होगा मगर वह आता है व्यक्तियों से

सुंदर व्यक्ति हो तो सुंदर समाज हो जाता है प्रेम करने वाले व्यक्ति हो तो प्रेमपूर्ण समाज हो जाता है समाज को कैसे बदलोगे समाज यानी कौन समाज तो केवल एक जड़ यंत्र है एक व्यवस्था मात्र मगर बहुत दिन से आदमी ये भरोसा कर रहा है और जब भी क्रांति होती है कहीं फिर फ्रांस में हो

कि रूस में हो कि चीन में हो तो बड़ी आशाएं बंद थी और क्रांति की प्रशंसा में लोग गीत गाने लगते बड़े सपने देखने लगते सोचते हैं आ गया रामराज्य का क्षण क्यों हो गई समस्या हल कि अब बस सुख ही सुख होगा इन्हीं जर्रों ने समारा रुखे गेती का जमाल

इन्हीं ने जलाए हैं तमुद्दन के दिए इन्हीं जरों ने तवारीख के फीके आरिज अपने चेहरों की तबोताप से गुर्रेज किए फूलते फलते रहे साहो पयंबर के चमन और यह बेचारे खिजा रंग जबू हाल रहे अनगणित साल गुजरते गए झोंकों की तरह इनकी मुरझाई हुई जीत पे आई न बहार अब न लहराएगी जुल्मत रुखे दौरा पे कभी

अब न इंसानों पर कभी अब न इंसानों पर इंसान सितमरा होंगे रात के सांत गई चांद सितारों की दमक अब यही जर्रे हरे सिमत फरोजा होंगे जब भी क्रांति की कोई घटना घटती तो कभी गीत गाने लगते हैं इन्हीं जरों ने समारा रुखे गेती का जमाल विश्व के सौंदर्य को इन्हीं गरीबों ने दीनहीनों ने संभाला था इन्हीं जर्रों ने जलाए हैं तमुद्दन के दिए

इन्हीं गरीबों ने सभ्यता संस्कृति के दिए जलाए इन्हीं जरों ने तबारीख के फीके आरिज इन्हीं ने इतिहास के पृष्ठ रंगे अपने चेहरों की तबोताप से गुलरेज किए इन्होंने ही इतिहास के प्रश्नों को अपने चेहरों के रंग चमक दमक से रंग दिया फूलते फलते रहे सायो पैंबर के चमन इन्हीं के द्वारा बादशाहों के बगीचों में फूल रहे रंग रहे और यह बेचारे

खिजा रंग जब रहे मगर इनकी हालत पतझड़ की रही बादशाहों के बगीचों में वसंत आते रहे इन्हीं के कारण इन्हीं के खून का रंग था जो उनके फूलों में खिलता रहा उनके गुलाबों में झरता रहा मगर इनकी जिंदगी में पतझड़ी रहा और यह बेचारे खिजा रंगो जब रहे अनगन साल गुजरते गए झोंकों की तरह इनकी मुरझाई हुई जीत पे आई न बहार

वर्ष आए और गए सदियां बीती लेकिन इनकी सूखी हुई जिंदगी पर कभी वसंत की अनुकंपा ना हुई मगर अब क्रांति घट गई रूस में तो अब अब न लहराएगी जुलमत रुखे दौरा पे कभी अब इनके जीवन में कभी अंधेरा ना आएगा अब न लहराएगी जुल्मत रुखे दौरा पे कभी

अब न इंसानों पर इंसान सितमरा होंगे और अब आदमी पर आदमी अत्याचार नहीं करेगा रात के सांत गई चांद तारों की दमक अब यही जर्रे हर एक समत फिरोजा होंगे अब सब और हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश है अब जर्रा जर्रा सूरज हो गया कभी गीत लिख देते मगर घटनाएं तो कभी घटती नहीं

रूस की क्रांति के बाद जितना अत्याचार आदमियों पर हुआ है इतना इसके पहले कभी हुआ ही नहीं था जोसेफ स्टेलिन ने जितने आदमी मारे उतने सारे जारों ने मिलकर कभी नहीं मारे थे क्रांति हो गई क्रांति की आशाएं कब की बुझ चुकी मगर कुछ ना समझ अभी भी गीत गाए चले जाते हैं।

रूस में जितनी बड़ी गुलामी है उतनी दुनिया में कहीं और नहीं क्योंकि सबसे बड़ी क्रांति वहां घटी इसलिए सबसे बड़ी गुलामी भी वहीं घटी जरूर लोगों को रोटी मिल गई और छप्पर मिल गया लेकिन बड़ी कीमत पर आत्मा मार डाली गई कोई विचार की

स्वतंत्रता शेष नहीं रह गई कवियों से जरा सावधान रहना क्योंकि ये जल्दी ही गीत गाने लगते और ये देखते ही नहीं कि असलियत में क्या घटता है मुर्गे बिस्मिल के मानिंद सब तिलमिलाई उफक ता उफक सुबह माहसर की पहली किरण जगमगाई

तो तारीख आंखों से बोसीदा पर्दे हटाए गए दिए जलाए गए तबक दर तबक आसमानों के दर यूं खुले हफ्त अफलाक आईना सा हो गए शर्क तागर्भ सब कैद खानों के दर आज वाह हो गए कसरे जमहूर की तरह नौ के लिए आज नक्शे कुहन सब मिटाए गए सीना ए वक्त से सारे खूनी कफन

आज के दिन सलामत उठाए गए आज पाए गुलामा में जंजीरें पा ऐसे छनकी की बांगे दिरा बन गई दस्त मजलूम में हथकड़ी की कड़ी ऐसे चमकी की तेजे कजां बन गई मुर्गे बिस्मिल के मानिन सब तिलमिलाई घायल पक्षी की तरह रात तिलमिला उठी उफकताउक छितिस से छितिसिस तक सुबह महसर की पहली किरण जगमगाई

ये क्रांति घट गई रूस में सुबह पैदा हो गई छितिस से छितिस तक सुबह की लाली फैल गई तो तारीख आंखों से बोसीदा पर्दे हटाए गए और फटे पुराने सारे पर्दे हटा दिए गए दिए जलाए गए तबक दर तबक हर स्तर पर आसमानों के दर यूं खुले हफ्त अफलाक आईना से हो गए सातों आकाश के दरवाजे खुल गए

सर तागर्भ सब कैद खानों के दर और पूरब से पश्चिम तक सारे काराग्रहों के द्वार खुल गए आज वाह हो गए कसरे जम्हूर की तरह नौ के लिए आज नक्शे को लोकतंत्र का महल एक नई व्यवस्था से जगमगा उठा पुराने निशान सब मिट गए

कसरे जमहूर की तरह नौ के लिए आज नक्शे कुहन सब मिटाए गए सीनाए ए से सारे खूनी कफन आज के दिन सलामत उठाए गए आज पाए गुलामा में जंजीरें पा आज गुलामों के पैर की जंजीर ऐसे छनकी कि बागे दिरा बन गई घंटे की आवाज बन गई दस्त मजलूम में हथकड़ी की कड़ी ऐसे चमकी कि तेज़ कजा बन गई कि प्रलय की, की तलवार बन गई

ऐसा कहीं होता नहीं सिर्फ कविताओं में होता है कविताओं से जरा सावधान रहना कविताएं प्रीतिकर मालूम हो सकती हैं और अक्सर सत्य को छुपाने का आधार बन जाती आज तक कोई क्रांति सफल नहीं हुई और क्रांति सफल हो नहीं सकती जब तक कि बुद्धों की बात समझी ना जाए कबीरों

क्राइस्टों की बात समझी ना जाए जब तक एक बात ठीक से पकड़ ली जाए आदमी हारता ही रहेगा हारता ही गया है हारता ही चला जाएगा और वह बात है कि अगर बदलाहट करनी हो तो व्यक्ति के अंतस में करनी होगी और यह अंतस की बदलाहट विचार की बदलाहट से नहीं होती

अंतस की बदलावट विचार से ध्यान की तरफ छलांग लगाने से होती एक ही क्रांति है दुनिया में विचार से निर्विचार में उतर जाना सब विकल्प चित्त से निर्विकल्प चित्त में चले जाना एक ही क्रांति है जिस दिन विचार करने वाला चित्त निर्विचार के शून्य में लीन हो जाता है उस दिन तुम्हारे भीतर द्वार खुलते हैं सातों आसमानों के द्वार खुलते हैं उस दिन निश्चित ही

तुम्हारी बेड़ियां पैरों के घुंघर बन जाती उस दिन निश्चित ही कोई कारागृह तुम्हें नहीं रोक सकता क्योंकि उस दिन तुम्हें पहली बार मुक्ति का स्वाद लगता है तुम्हें भीतर मोक्ष का अनुभव होता है उस दिन तुम जानते हो कि देह पर हथकड़ियां भी पड़ जाएं तो भी मैं मुक्त हूं क्योंकि मैं देह नहीं हूं और ऐसी घटना अनंत अनंत लोगों को घट जाए इस पृथ्वी पर

तो शायद एक रौनक छितिस से छित तक एक लाली फैले अभी तक ऐसा हुआ नहीं मैं सामाजिक क्रांति का विरोधी नहीं हूं सामाजिक क्रांति होती ही नहीं मैं करूं भी तो क्या करूं उसका समर्थन भी करूं तो कैसे करूं क्रांति तो केवल व्यक्ति की होती मैं व्यक्ति की क्रांति का पक्षपाती हूं क्योंकि वही एकमात्र क्रांति है ऊपर ऊपर की बदलाहटें हो जाती

एक तरह का ढांचा बदल जाता है दूसरी तरह का ढांचा आ जाता है कारागृह पर लीपापोती हो जाती जहां दीवारें लाल थी सफेद रंग दी जाती जहां सफेद थी वहां लाल रंग दी जाती कारागृह में रहने वालों को शायद ऐसा भी लगता हो बड़ी क्रांति हो रही दीवालें देखो लाल थी अब सफेद हो गई मगर दीवालों के लाल या सफेद होने से क्या होगा

दरवाजों पर रंग रौनक बदल जाए इससे क्या होगा पहरेदारों की वर्दी बदल जाए इससे क्या होगा संगीना वही है हथकड़ियां वही हैं भीतरी इंजाम वही है कैदी कैदी है काराग्रह काराग्रह पहरेदार पहरेदार है पहले वर्दियां एक ढंग की थी अब दूसरे ढंग की हो गई

वर्दियां बदलती हैं बस और कुछ भी नहीं बदलता बस से बत्तर दिन बीतेगा अब सारा का सारा सूरज उनका भी निकला है अंधा और आबारा मौसम में कुछ फर्क नहीं रितु में बदलाव नहीं मधुमाशों की आवभगत का कोई भी प्रस्ताव नहीं वैसा का वैसा है पतझर वही हवा की मक्कारी तापमान का तर्क वही है वही घुटन है हत्यारी

बड़े मजे से नाच रहा है फिर वही ही सूरज उनका भी निकला है अंधाओ आवारा शोक गीत में बदल रही है धीरे धीरे लोरी उनने तो फंदा डाला था ये खींचेंगे डोरी अब जीवन की शर्त यही है जैसे तैसे जी लो आंख मूंद कर सारा गुस्सा एक सांस में पी लो नभ गंगा निस्तेज पड़ी है रोता है ध्रुवतारा सूरज उनका भी निकला है अंधाओ आवारा

किरण किरण आरोप लगाती दिशा दिशा है रोती पछदावे का पार नहीं है असफल हुई मनोती लगता है परिवेश समूचा खुद को हार गया है लगता है गर्भस्थ स्वप्न को लकवा मार गया है पिंड जाने कब छूटेगा पिंड जाने कब छोड़ेगा यह दुर्भाग्य हमारा सूरज उनका भी निकला है अंधाओ आवारा अगर यही है मुफ्त अगर यही है मुफ्त हवा

तो इससे मुक्ति दिलाओ मुक्ति व्यर्थ बदनाम नहीं हो अपने को समझाओ इससे तो बंधन अच्छा था कहने लगी हवाएं जी करता है इस जीने से बेहतर है मर जाएं, पता नहीं कल को क्या होगा मेरा और तुम्हारा सूरज उनका भी निकला है अंधा और आवारा आधा जीवन कटारेत में शेष कटे कीचड़ में और पीढ़ियां रहीं भटकती नारों के बिहड़ में

दुष्चरित्र हो जाएं अगर नैया के खेवन हारे तो गंगा हो या हो वैतरणी प्रभु ही पार उतारे नया फैसला करना होगा शायद हमें दोबारा सूरज उनका भी निकला है अंधा हो आवारा कितनी बार खबर आई कितनी बार घोषणा की गई कि सूरज निकलता है मगर हर बार अंधार हर बार अंधा सूरज अंधेरा सूरज आवारा सूरज

कितनी बार धोखे खा चुके हो और कितनी बार खाने शायद धोखा हम खाना ही चाहते शायद हम झंझट नहीं लेना चाहते अपने को बदलने की तो हम कहते हैं कि क्रांति होगी समाज बदलेगा निजाम बदलेगा व्यवस्था बदलेगी फिर हम बदलेंगे मेरे पास लोग आके कहते हम ध्यान करें तो कैसे करें दुनिया में इतनी गरीबी

मैं उनसे पूछता हूं दुनिया में गरीबी हो सोते हो कि नहीं कहते सोते तो जरूर है भोजन करते हो कि नहीं भोजन भी करते शादी विवाह किया है या नहीं वो भी किया है बाल बच्चे हैं या नहीं वो कहते हैं आपकी कृपा से हैं काफी हैं सिर्फ ध्यान में बाधा पड़ती है दुनिया में गरीबी और जब तुम बीमार होते हो तो चिकित्सा करते हो या नहीं

डॉक्टर के पास जाते हो या नहीं ये तो नहीं सोचते कि दुनिया में इतनी गरीबी है क्या चिकित्सा करवाएं? दुनिया में इतनी गरीबी है इससे सिर्फ ध्यान में बाधा पड़ती ये कैसा तर्क ये कैसी अंधी बातें मगर नहीं जो आदमी कर रहा है वो बड़ी होशियारी से कर रहा है

वो ये सोच रहा है कि बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा है, दुनिया में इतनी गरीबी कैसे ध्यान करें प्रेम कर सकते हो संगीत भी सुन सकते हो बांसुरी भी बजा सकते हो फिल्म भी देखते हो ये सब चलता है ध्यान नहीं कर सकते हो एक मित्र ने कल ही पत्र लिखा है कि सड़क पर

बूढ़े लोगों को भीख मांगते देखता हूं छोटे बच्चों को भीख मांगते देखता हूं तो ध्यान करना अयासी मालूम होती तो क्या इरादे तुम्हें भी भीख मांगनी उससे कुछ हल होगा और तुम ध्यान ना करोगे तो वो जो भी, बूढ़ा भीख मांग रहा भीख नहीं मांगेगा तुम्हारे ध्यान करने से भीख नहीं मांगेगा

इतने लोग तो ध्यान नहीं कर रहे हैं उन पे ध्यान नहीं दे रहा वो बूढ़ा और भीख मांगे चला जा रहा सिर्फ एक तुम ध्यान ना करोगे तो शायद बूढ़ा भीख मांगना बंद कर देगा और ध्यान ना करोगे तो करोगे क्या किस भांति बूढ़े को तुम सहायता देने वाले हो सिर्फ ध्यान से बच जाओगे

दुकान करोगे या नहीं नौकरी करोगे या नहीं स्नान करोगे या नहीं स्नान करते वक्त ख्याल नहीं आता कि बूढ़ा रास्ते पर भीख मांग रहा मैं स्नान कर रहा हूं ये अयासी भोजन करते वक्त ख्याल नहीं आता रात बिस्तर पर सोचे तब ख्याल नहीं आता और सब चलता है

क्योंकि और सबसे कोई क्रांति घटती नहीं लेकिन ध्यान तुम बचना चाहते हो ध्यान से ऐसा लगता है तुम बचना चाहते हो कोई अच्छा बहाना मिल जाए बचने का तो तुम मौका चूकते नहीं ध्यान अयासी और मैं तुमसे कहता हूं दुनिया में ध्यान बढ़े तो ही बूढ़े सड़कों पर भीख नहीं मांगेंगे

दुनिया में ध्यान बढ़े तो ही बच्चे सड़कों पर भीख नहीं मांगेंगे क्योंकि दुनिया में ध्यान बढ़े तो शोषण अपने से कम हो दुनिया में ध्यान बढ़े तो प्रीति बढ़े भाईचारा बढ़े करुणा बढ़े दुनिया में ध्यान बढ़े तो क्रोध कम हो वैमनस कम हो ईर्षा कम हो राजनीति कम हो शोषण कम हो

और तुम कहते हो ध्यान करना अयासी सिर्फ ध्यान ही क्रांति है इसे खूब समझने की कोशिश करो ध्यान का मतलब तो समझो ध्यान का अर्थ होता है शांत होना शांत आदमी एक शांत संसार का आधार बनेगा

अशांत आदमी एक अशांत समाज का आधार बनता है जो अशांत है वह दूसरों को भी अशांत करता है स्वभावता है। बीमार हो तो बीमारी का ही संचार करोगे बीमार हो तो बीमारी ही फैलाओगे तुम तो कम से कम स्वस्थ हो जाओ कम से कम तुमसे तो बीमारी ना फैले

ध्यान का अर्थ होता है तुम्हारे भीतर वो जो अहंकार की महत्वाकांक्षा की लपटें जल रही बुझ जाए तुम्हारे भीतर अगर महत्वाकांक्षा ना हो तो तुम एक दूसरी ही दुनिया का सूत्रपात कर दोगे

और अगर अधिक लोगों के भीतर महत्वाकांक्षा ना हो तो क्रांति घट गई क्योंकि यह महत्वाकांक्षा है जो मुश्किल कर रही मेरे पास दूसरों से ज्यादा होना चाहिए यह आधारशिला है जिसके कारण कोई बूढ़ा भीख मांग रहा है और तुम यह मत सोचना कि वह बूढ़ा भी महत्वाकांक्षा से मुक्त है

वो भी दूसरे भिखारियों से उतनी ही प्रतिस्पर्धा कर रहा है जितने कि दुकानदार एक दूसरे दुकानदार से कर रहे हैं और राजनेता एक दूसरे राजनेता से कर रहे हैं। एक आदमी ने बहुत दिन तक एक भिकमंगे को अपने रास्ते पर आते नहीं देखा बाजार में एक दिन वो भिकमंगा मिल गया तो उस आदमी ने पूछा कि भाई बहुत दिन से दिखाई नहीं पड़ते हमेशा भीख मांगते थे हमारी गली उसने कहा कि वो गली मैंने मेरे दामांत को दे दी

उस आदमी को समझ में नहीं आया कि गली दामान को दे दी मतलब तो उसने कहा कि वो गली मेरी थी वहां किसकी हिम्मत की भीख मांग ले हाथ पैर तोड़ दू वहां का मैं अकेला राजा था ये इस आदमी को पता ही नहीं था कि भिकमंगा यहां का राजा है इस गली का ये तो सोचता था कि राजा हमें ये बेचारा भिकमंगा है

उसने कहा फिर मेरी लड़की की शादी हो गई तो वो गली मैंने दामान को दहेज में दे दी अब मेरा दामान उस गली का राजा है अब मैंने इस बाजार में कब्जा कर लिया तुम सोचते हो भिकमंगा भिकमंगा है और तुम सोचते हो जब तुम भिकमंगे को कुछ दे देते हो तो भिकमंगा सोचता तुम बड़े दयालु हो भिकमंगा सिर्फ इतना सोचता खूब बुद्धू बनाया

कि फिर एक बुद्धू फंसा तुम पे दया खाता है भिक्मंगा जब तुम उसे कुछ देते हो कि इस आदमी को कुछ अकल नहीं भिक्मंगे का भी बैंक में बैलेंस है। भिक्मंगा भी उसी दौड़ में मैंने सुना है कि एंड्रू कार्नेगी अमेरिका का, का करोड़पति था उसके पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मैंने यह किताब लिखी

समृद्ध होने के सौ उपाय एंडू कारणी इनका मुझे इस तरह की किताबों की कोई जरूरत नहीं मैं समृद्ध हूं ही और तुम्हारी हालत देख के मुझे लगता है कि ये उपाय क्या काम में आएंगे तुम कार में आए कि बस में उसने कहा मैं पैदल ही आया हूं सौ उपाय तुमने लिखे समृद्ध होने के रास्ता लो आगे बढ़ो

एक दिन एंडू कार्निंग ने देखा कि वही आदमी बस स्टैंड के किनारे खड़ा भीख मांग रहा है तो उसने उस गया, गाड़ी रोक के पहुंचा और कहा कि मेरे भाई जहां तक मैं सोचता हूं कि तुम वही आदमी हो जिसने समृद्ध होने के 100 नुस्खे 100 उपाय किताब लिखी उसने कहा मैं वही आदमी हूं उसने कहा पर क्या कर रहा है उसने कहा यह सौमा नुस्खा

इस समाज में जहां इतनी महत्वाकांक्षा है जहां भिक्मंगे भी महत्वाकांक्षी सम्राटों की तो क्या कहो और जहां सम्राट भी भिकमंगे भिक्मंगों की तो क्या कहो जहां सभी मांग रहे और सभी दौड़ रहे तुम अगर न दौड़े थोड़ी देर इतना भी कुछ कम न होगा बड़ी कृपा होगी

भीड़भाड़ दौड़ने वालों की थोड़ी कम होगी कम से कम एक आदमी तो महत्वाकांक्षा तो के बाहर हुआ और अगर ध्यान का तुम्हें रस लग जाए भीतर की दौड़ लग जाए तो ख्याल रखना भीतर की दौड़ लग जाती है भीतर का रस लग जाता है तो बाहर की दौड़ अपने आप छीण होने लगती छोड़नी नहीं पड़ती छूटने लगती भीतर का धन मिलने लगे तो किसको फिक्र है बाहर के ठीकरों की

और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम बाहर का धन मत कमाना लेकिन मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि भीतर का धन कमाने वाले को बाहर के धन का कोई मूल्य नहीं रह जाता उपयोगिता रह जाती मूल्य नहीं रह जाता विक्षिप्तता नहीं रह जाती एक परम तृप्ति होती उसी तृप्ति की आभा

जितनी अधिक लोगों में फैल जाए उतनी ही क्रांति की संभावना है बुद्धत्व को फैलाओ ध्यान को फैलाओ समाधि को फैलाओ और ध्यान रखना तुम लोगों को वही दे सकते हो जो तुम्हारे पास है अगर तुम्हारे पास दुख है तो दुख दोगे अगर तुम्हारे पास आनंद है तो आनंद दोगे और तुम कहते हो ध्यान करना अयासी

चलो अयासी सही थोड़ी अयासी करो और, और तरह की अयासियां की हैं ये अयासी भी करो ये भीतर का वैभव भी ये भीतर का ऐश्वर्य भी ये भीतर का भोग भी थोड़ा भोगो और बहुत भोग देखें सब भोग फीके पड़ जाएंगे एक बार ये भीतर का भोग तुम्हें पकड़ ले सब नृत्य बेरोनक हो जाएंगे सब गीत फीके हो जाएंगे

और यह भीतर का आनंद जिस जैसे, जैसे तुम्हारे भीतर बढ़ेगा तुम चकित होगे अब तुम्हारे पास कुछ बांटने को है तुम कुछ दे सकते हो और यह आनंद जितना तुम्हारे भीतर होगा उतना ही तुम्हारे भीतर जो दूसरों से कुछ छीन लेने की प्रबल आकांक्षा थी वो छीन होती चली जाएगी जिसके पास है वो क्यों छीने जिसके पास है वो देता है क्योंकि देने से और बढ़ता है

भीतर का गणित बाहर के गणित से अलग है बाहर छीनो तो बढ़ता है भीतर बचाओ तो घटता है बाहर न बचाओ तो घटता है बाहर बांटो तो घटता है भीतर बांटो तो बढ़ता है बचाओ तो मरता है एक दफा भीतर की दुनिया में प्रवेश करो भीतर का नया गणित सीखो

और इस तरह की चालबाजियां तुम्हारा मन करेगा कि कोई भीख मांग रहा है तो मैं कैसे ध्यान करूं इसलिए तो और भी जरूरी है कि ध्यान करो क्योंकि ये दुनिया अगर ध्यान कर लेती तो भीख मांगना कभी का बंद हो जाना चाहिए था ध्यान के अपूर्व परिणाम होते हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते

जिनका ऊपर से तुम्हें अंदाज भी नहीं हो सकता है। जैसे निरंतर यह घटना घटती मेरे पास सन्यासी आते विशेषकर स्त्री सन्यासिनियां वो कहती है कि पहले हमारे मन में मां बनने की बड़ी आकांक्षा थी लेकिन जब से ध्यान में डुबकी लगनी शुरू हुई है अब ऐसा लगता है कि पहले ध्यान सध जाए तो फिर मां बनना

उसके पहले नहीं क्योंकि उस बेटे को कुछ हमारे पास देने को भी तो होना चाहिए अभी बेटा होगा तो हम अपना क्रोध ईर्षा व जलन यही दे सकेंगे और क्या दे सकेंगे आनंद होगा शांति होगी भीतर का नृत्य होगा तो वह दे सकेंगे आमतौर से स्त्रियों के मन में मां बनने की प्रबल आकांक्षा होती

लेकिन ध्यान के साथ क्रांति घट जाती मां बनने की आकांक्षा क्षीण होने लगती या तभी मां बनना है जब बेटे को देने योग कोई आध्यात्मिक संपदा पास हो मेरी दृष्टि यह है कि अगर दुनिया में ध्यान फैल जाए जनसंख्या कम हो जाए

तुम यहां मेरे पास इतने सन्यासी देखते हो कितने बच्चे देखते हो जो नए युवा सन्यासी हैं वो अपने आप बच्चों से बचने लगते हैं। और ऐसा भी नहीं कि सदा बचेंगे एक दिन घड़ी आएगी जब अच्छा होगा शुभ होगा कि दो ध्यान करते हुए व्यक्तियों से एक बच्चे का जन्म हो उस बच्चे में

ध्यान की किरण प्रथम से ही होगी उस बच्चे में ध्यान का संस्कार और बीज प्रथम से ही होगा इस दुनिया से गरीबी कम हो जाए जनसंख्या कम हो तुमने देखा यहां मेरे सन्यासियों को तुम देखते हो तुम पहचान भी ना सकोगे मेरे चौके में जो महिला

बर्तन धोने का काम करती है वो पीएचडी उसको क्या पागलपन सोचा विश्वविद्यालय में बड़े पद पर थी ये तो कभी उसने कल्पना भी ना की होगी जिंदगी में कि बर्तन धोने के काम में लग जाएगी और इतनी आह्लादित है जितनी कि विश्वविद्यालय में बड़े औहदे पर नहीं थी यहां मेरे संन्यासियों में कम से कम 200 सौ पीएचडी और डीलिट

कोई रास्ते साफ करता है कोई कपड़े धोता है सन्यासियों के कम से कम 500 सौ पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट तो हजारों हैं। इनको क्या हुआ इनमें से कोई बड़े औहदे पर था अमेरिका में कोई स्वीडन में कोई स्विट्जरलैंड में कोई इंग्लैंड कोई बड़ा वैज्ञानिक था कोई बड़ा प्रोफेसर था कोई बड़ा लेखक था

कोई बड़ा संपादक था कोई बड़ा पत्रकार था इन सब को क्या हुआ ध्यान की जैसे ही झलक मिलनी शुरू हुई मैं तो महत्वाकांक्षा की दौड़ व्यर्थ हो गई रस्सी न और तुम कहते हो ध्यान अयासी

तुम जरा मेरे आसपास ध्यान करते लोगों को देखो और तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि ध्यान एक क्रांति लाता है और ऐसी क्रांति जो जबरदस्ती ऊपर से थोपी नहीं जाती अभी जो 200 सौ पीएचडी और डिलिट लोग हैं इनसे किसी ने भी कहा नहीं कि तुम छोड़ छाड़ के और छोटे मोटे काम में यहां संलग्न हो जाओ किसी ने इनको कहा नहीं

ये अपनी मौत से चले आए आज तो तुम इन्हें पहचान भी नहीं सकते इनको तुमने इनके पद पर देखा हो तो तब तुम्हें समझ में आता जर्मन सम्राट के नाती यहां मेरे सन्यासी तुम उनको देख के पहचान भी नहीं सकते कि आदमी जर्मन सम्राट का नाती तुम्हें तो कल्पना भी नहीं हो सकती

झाल में भी नहीं आ सकता तो चार छह दिन पहले मैं दूसरे महायुद्ध का इतिहास पढ़ रहा था उसमें उसने जर्मन सम्राट का चेहरा देखा तस्वीर देखी तब मुझे याद आई कीर्ति की चेहरा बिल्कुल मिलता जुलता नाक नक्श बिल्कुल वही है वही ऊंचाई वही ढंग वही ढोल सब वही

लेकिन तुम खोज नहीं पाओगे कि कीर्ति कहां है वर्षों तक कीर्ति यहां रहा उसने किसी को बताया भी नहीं था यह तो ऐसे ही पता चलना शुरू हुआ यह पता चलना इसलिए शुरू हुआ कि यूनान की महारानी की बेटी उससे मिलने यहां आई तब पता चला तब लोगों ने पूछताछ की उससे तो भी वो छिपाता रहा बताता नहीं था

यूरोप में एक भी ऐसा राज परिवार नहीं जिससे उसके संबंध न हो इंग्लैंड की रानी एलिजेथ उसकी चाची यूनान की महारानी उसकी मौसी क्योंकि राज परिवारों में शादी होती तो सारे राज परिवार यूरोप तो उससे जुड़े वो यहां छिपा रहता है। अभी यूनान की महारानी निकली बंबई से तो उसे बुलवाया

देखने को कि मैं देखना चाहती हूं कि तुझे हो क्या गया है? मगर उसे देख के प्रसन्न होकर गई एक शांति घटी एक नया ही भाव पैदा हुआ है सौम्यता आई समता आई और तुम कहते हो ध्यान अयासी ध्यान क्रांति है

और ध्यान ही एकमात्र क्रांति तीसरा प्रश्न मेरे मेरे हां मेरे भगवान अधरों से या नजरों से हो वह बात भला क्या बात हुई जब तुम जन्मे मैं मिट जाए

और जन्म जन्म की प्यास बुझे पर क्या कह पाऊंगा जो प्राणों के अंतर में छिपा हुआ आद्वार तुम्हारे पहुंचा हूं तुम चिर से परिचित लगते हो जीवन असीम राहें असीम फिर भी मैं तुम तक पहुंच सका यह कृपा गुरु तेरी ही है अन्यथा बहाव असीम भरे गुरुद्वार मिला तब दूर कहा गोविंद मिलन की बेलाब यह मन तेरा यह तन तेरा

जो कुछ भी अब जीवन तेरा यह मैं क्या अब बस तू ही है तू कर जो चाहे जी चाहे तू कर जो तेरा जी चाहे रविंद्र सत्यार्थी एक ही सूत्र पर्याप्त है

तू कर जो तेरा जी चाहे इतना ही कह सको परिपूर्ण मन से इतना ही कह सको समग्रता से इतना ही कह सको परिपूर्णता से फिर कुछ और करने को नहीं रह जाता समर्पण हो गया और समर्पण सन्यास है

इतना ही हम कह सकें कहने की ही बात न हो ऐसा हम अनुभव कर सकें ऐसे हम जी सकें ऐसा हमारा प्रतिपल प्रमाण बन जाए कि फिर कुछ और नहीं चाहिए उतर आएगा सत्य अपने से परमात्मा खोजता तुम्हें आ जाएगा तुम जहां भी होगे।

जिंदगी में जो कुछ है जो भी है शहर स्वीकारा है इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है गर्विली गरीबी यह, यह गंभीर अनुभव सब यह विचार वैभव सब दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है संवेदन तुम्हारा है

जाने क्या रिश्ता है जाने क्या नाता है जितना भी उडेलता हूं भर भर फिर आता है दिल में क्या झरना है मीठे पानी का सोता है मुस्काता रहे चंद्र धरती पर रात भर चेहरे पर मेरे त्यों मुखमंडल तुम्हारा है तुम्हारा ही सहारा है इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होने सा लगता है होता सा संभव है सभी वह तुम्हारे ही कारण

के कार्यों का घेरा है कार्यो का वैभव है जिंदगी में जो कुछ भी है जो कुछ शहर सहर स्वीकारा है इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है भक्त की यही भावदशा है भक्त ना कुछ छोड़ता ना कुछ तोड़ता भक्त ना भागता ना त्यागता भक्त तो कहता है जो कुछ है सब तुम्हारा है छोड़ू तो क्या छोड़ू पकड़ूं तो क्या पकड़ूं

पकड़ूंगा तो भी दावा हो गया छोड़ूंगा तो भी दावा हो गया कि मेरा था छोड़ा जो कुछ है सब तुम्हारा है और तुमने दिया है तो निश्चित ही वह तुम्हें प्यारा है नहीं तो देते ही क्यों जैसा तुमने बनाया है वैसा तुम्हें जरूर प्यारा है तुम्हारी मर्जी मैं तुम्हारी मर्जी में

पूरा पूरा जीऊंगा रत्ती भर हेर फेर ना करूंगा बुरा हूं या भला हूं तुम्हारा हूं भक्त की यह दशा अपूर्व है रविंद्र सत्यार्थी उसकी ही पहली पहली खबर आनी शुरू हो रही बीज टूट रहा

उसके ही पहले अंकुर फूट रहे हैं। इन अंकुरों को संभालना इनसे बहुमूल्य और कुछ भी नहीं इन अंकुरों के चारों तरफ बागुड़ लगाना कि ये सबल हो सके सशक्त हो सके इन्हीं से बड़ा वृक्ष बनेगा बहुत फूल खिलेंगे

बहुत पक्षी बसेरा लेंगे एक एक सन्यासी को ऐसा वृक्ष बन जाना है कि बहुत पक्षी उस पर बसेरा ले सके बहुत फूल उसमें खिल सके बहुत राहगीर उसके नीचे छाया ले सके और यह समझ में आ जाए तो जीवन फिर एक अभिनय है

फिर जिसे रामलीला में रावण कोई तुम्हें बना दे तो तुम कुछ एकदम मारकाट पर उतारू नहीं हो जाते कि रावण और मुझे कि मैं तो राम ही बनूंगा रावण भी बन जाते हो क्योंकि तुम जानते हो अभिनय और पर्दा गिरेगा और पीछे सब एक हैं राम रावण दोनों साथ बैठ के चाय पी रहे हैं

तुम जिद नहीं करते कि मैं राम ही बनूंगा कि मैं कैसे रावण बन सकता हूं अभिनय है तो फिर सब ठीक है लीला है खेल है तो फिर सब ठीक है सब परमात्मा पर छोड़ दो तो फिर बचता क्या है एक अभिनय बचता है

और जहां अभिनय है वहां चित्र निर्भर हो जाता है पति हो वह भी अभिनय पत्नी हो वह भी अभिनय जो काम मिल जाए जो काम हाथ पड़ जाए पूरा कर लेना जितनी कुशलता से बन सके उतनी कुशलता से पूरा कर लेना सफल हो तो ठीक असफल हो तो ठीक फलाकांक्षा का कोई प्रश्न नहीं

शब्दों की कथा एक मेरी है गीतों के पात्र सब तुम्हारे तुमसे जो कुछ पाया अपना कह दिखलाया देने और पाने की व्यथा एक मेरी है उपजे जो श्रेय राग मात्रवे तुम्हारे चलना ही पथ जाना तुमको ही अथमाना भटके चरणों की गति इसलता एक मेरी है जीवन में लक्ष्य प्राप्त गात्र सब तुम्हारे

तुमको क्या कम है यह मेरा ही भ्रम है पर कहने और सुनने की प्रथा एक मेरी है पग पग के प्रेरक तो शास्त्र ही तुम्हारे ले लो मत मान करो मेरा अभिमान धरो भ्रम ही हो टूट जाए कथा नहीं मेरी है मेरे संग गीत कथा पात्र सब तुम्हारे है। वही है एक

जो अनेक अनेक रूपों में अनेक अनेक अभिनय में प्रकट हो रहा है मित्र में भी शत्रु में भी अपने में भी पराये में भी जीवन में भी और मृत्यु में भी सब उसके रूप है भूल मत जाना बस इतनी ही याद रहे तो सन्यास इतनी ही याद रहे कि मैं सिर्फ अभिनेता हूं जो काम लेना हो ले ले

मैं केवल बांस की पोंगरी हूं जो गीत गाना हो गए मैं कौन हूं जो बीच में अड़ अड़चन डालू मैं बीच में आऊं ही ना इसको ही मैं सन्यास कहता हूं लेकिन हम भूल भूल जाते हैं। इस जीवन की तो बात ही क्या कहें इस जीवन को तो हम सत्य मानकर ही जी रहे हैं।

तो इसमें तो ये याद रखना कि अभिनय है बड़ा कठिन होता है भूल भूल जाते अभिनय करते समय भी लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि अभिनय और वास्तविक हो उठते हैं ऐसा एक रामलीला में हुआ जिससे रावण बनाया था वो कुछ रामलीला के मैनेजर से कुछ बातचीत हो गई झगड़ा हो गया

झगड़ा कुछ खास नहीं था हर रोज रामलीला के बाद जो प्रसाद मिलता था उसमें उसको प्रसाद थोड़ा कम मिला तो उसने कहा दिखा देंगे मजा चखा देंगे मजा मैनेजर ने सोचा भी ना थे कि मजा वो ऐसे चखाएगा जब दूसरे दिन रामलीला शुरू हुई और सीता का स्वयंवर रचा

तो रावण भी आया है स्वयं में फिर दूत आता है भागा हुआ लंका से कि लंका में आग लग गई रावण चलो और वो चला जाता है लेकिन आज मामला बिगड़ा हुआ था रावण ने कहा ऐसी कि तैसी लंका की जल जाने दो सारी जनता जो सोई होगी अक्सर तो लोग सोए रहते हैं वो भी चौंक के बैठ गए थे ये कोई रामलीला हो रही

जो बिल्कुल सोए थे गहरे गोराटे ले रहे थे उन सबने भी आंख खोल दी, और मैनेजर तो भीतर घबड़ाया कि मारा यह मैंने नहीं सोचा था कि बदला ये इस ढंग से लेगा दूत भी थोड़ा हैरान हुआ कि क्या करे उसने फिर कहा कि महाराज आप चलें, लंका में आग लगी उसने कहा सुना नहीं तुमने कि लगे रहने दो तो आग जल जाने दो तो लंका आज तो सीता को विवाह करके ही लौटूंगा

और उसने आओ देखा ना ताओ उठा और तोड़ दिया धनुष्वान शंकर जी का धनुष्मान तो धनुष्वाण था कोई शंकर जी का था रामलीला ही चल रही थी उसने उठा के उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए जनक बैठे हैं सिंहासन पर देख रहे हैं आप बड़ी मुश्किल में पड़ गए करें क्या क्योंकि कोई जो भी पाठ याद किया वो लागू नहीं होता

और वो रावण सामने खड़ा हो गया ताल ठोक के उसने कहा कि जनक निकाल कहां है सीता ये हो गई खत्म रामलीला इस बार अब दोबारा नहीं होगी तो जनक बूढ़ा आदमी था कई दिन से कई सालों से काम करता था जनक उसे कुछ सूझाएगी कुछ तो करना ही पड़ेगा उसने कहा भ्रत्यो पर्दा गिराओ

धनुष्मान असली नहीं था शंकर जी का नहीं था मेरे बच्चों के खेलने का धनुष्मान उठा लाए पर्दा गिरा के धक्कम धुक्की दे के किसी तरह रावण को निकाला मुश्किल ही पड़ी क्योंकि रावण बनाते उसको जो खूब मजबूत ढंग का गांव का सबसे बड़ा पहलवान वो ही था बाश्किल उसको निकाल पाए जल्दी से कोई दूसरा रावण खड़ा किया फिर पर्दा उठा फिर से रामलीला ठीक से शुरू हुई

अभिनय में भी भूल जा सकता है कि अभिनय अभिनय में भी हम चीजों को वास्तविक मान ले सकते हैं तो यह तो जिंदगी है जिसको हम वास्तविक माने हुए बचपन से ही हमने इसे वास्तविक समझाया गया मनाया गया मान लिया है इसे हमने नाटक की तरह सोचा नहीं सन्यास में दीक्षा का अर्थ होता है

कि अब हम इसे नाटक की तरह सोचेंगे अब हम पृथ्वी को एक बड़ा मंच समझेंगे उस उसमें सब अभिनेता हैं, सबको दिए गए पार्ट है सबको अपना अपना अभिनय पूरा कर लेना है मगर हम अपने को अभिनय में डुबाएंगे नहीं दूर दूर खड़े खड़े साक्षी रहेंगे वह साक्षी भाव ही ध्यान है। सब उसका है

इसलिए कोई फल की चिंता नहीं इसलिए कल की कोई चिंता नहीं और सब अभिनय इसलिए चित्त निर्भर है ऐसा हो तो ठीक वैसा हो तो ठीक जीत तो जीत हार तो हार सब बराबर है जीत और हार में कोई भी भेद नहीं है ऐसी जो प्रती है

वह सगन हो जाए तो बस परमात्मा को मिलने में कोई बाधा ना रही सब उसका है अच्छा हो बुरा हो सब खेल है मैं साक्षी मात्र मैं समर्पित मैं उसके हाथ का एक उपकरण बस रविंद्र सत्यार्थी इतनी ही बात सद जानी चाहिए

तू कर जो तेरा जी चाहे इतना तुम पूरे मन से कह सको कह सको कि एक दिन ऐसा आशीर्वाद देता हूं भाव उमंगना शुरू हुआ है उसे संभालना क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि जितने श्रेष्ठ भाव होते हैं बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं और मर बड़े जल्दी जाते हैं

और जितने निकृष्ट भाव होते हैं बड़े जल्दी पैदा होते हैं मरते बड़ी मुश्किल से घासपात ऐसे ही उग आता है गुलाब ऐसे ही नहीं उगते मुल्ला नसुद्दीन के पड़ोस में एक आदमी ने मकान लिया बगीचा लगाने की सोच रहा था मुल्ला नसुद्दीन का प्यारा बगीचा है मुल्ला से उसने पूछा

कि मैंने बीज बोए बीज उगने भी शुरू हो गए मगर घासपात भी उग रहा है तो ये मैं कैसे समझू कि कौन घास पात है और कौन मेरा बीज मुल्ला ने कहा इसको समझना बिल्कुल सीधा है, दोनों को उखाड़ के फेंक दो जो फिर से उगाए वो घास पात घास पात अपने से ही उगा उखाड़ते जाओ फिर फिर उगाता है

उसे बोना नहीं पड़ता उसे उखाड़ना पड़ता तब भी निकल आता है और फूलों के बीच बोए बोए भी मुश्किल से उगते और जितने कीमती फूल हो उतने ही मुश्किल होते जाते और चेतना के फूल तो सर्वाधिक कठिन है

कि गुलाब के होंगे कि चंपा के होंगे यह नहीं कहा जा सकता तुम तो मीरा जैसे नाचोगे महकोगे या महावीर जैसे मौन हो जाओगे यह नहीं कहा जा सकता इतना भर कहा जा सकता है कि फूल निश्चित खिलेंगे फूल खिलेंगे मौन के होंगे कि गीत के होंगे

प्रभा मंडल है देवानिसी नाथ जिनके जब कभी देखा उन्हें द्रग बंद पाए नाचते उन्मत्त बनकर सूलधर जब फूल झरते सील संयम साधना के स्वेदक विज्ञान पदरज ज्ञान दास योगी यति उनकी कामना के हैं विरोधा भाष समरसता चरण दो छाएं उनकी परम प्रज्ञातीत माया मृत्तिका से भी मृदुल कोमल हृदय है

आशीष करतल क्या ननत सिर पर धरोगी बीन मेरी मौन कब करोगी प्रेम पाटल पुष्प में रात्रि में तुम मिलाती, दूर की झिलमिलाहार का बाल द्रग में अश्रु की लघु तारी मैं भ्रमर तुम पंखुरी की छाए सी छहरा रही हो दूर होकर आंसुओं में और उतरी जा रही हो करुण लय हुक को

और फिर स्त्रियों में भी पुरुषों जैसे लोग हुए जैसे राबिया जैसे कश्मीर की लल्ला जैन तीर्थंकरों में एक स्त्री तीर्थंकर भी हुई मल्लीबाई मगर जैन शास्त्रों में

इसलिए मल्लीबायु को उन्होंने स्त्री माना ही नहीं मोक्ष हुआ उसको पुरुष ही माना मल्लीनाथ थी माना यह पुरुषों की परंपरा है यह मौनियों की परंपरा है इसका यह अर्थ नहीं कि स्त्री देश से मोक्ष नहीं होता यह तो वैसे होगा जिसे मीरा को मानने वाले कहने लगे कि पुरुष देश से मोक्ष नहीं होता

ये आधा सत्य है हां इस परंपरा में महावीर की परंपरा में स्त्री देश मोक्ष होना बड़ा मुश्किल है असंभव ही मानना चाहिए क्योंकि पूरी परंपरा की प्रक्रिया पुरुष की है पौरुषिक है संकल्प की है समर्पण की नहीं संघर्ष की है समर्पण की नहीं

तीर की तरह चुप गई होगी छाती में बात लेकिन क्रांति घट गई पैरों पर गिर पड़ा पुजारी उसने कहा मुझे क्षमा कर दो ये तो मुझे ख्याल में ही ना आया कि केवल कृष्ण ही पुरुष है कृष्ण के मार्ग पर तो कृष्ण ही पुरुष है क्योंकि वह मार्ग स्त्रण का मार्ग है परमात्मा एकमात्र पुरुष है बाकी सब स्त्रियां यह समर्पण का मार्ग होगा

तो फिर तुम्हारा नाच ऊपर ऊपर रहेगा गीत ऊपर ऊपर रहेगा तुम उससे भीगोगे नहीं आर्द्र न होओगे, उससे कुछ लाभ भी न होगा वह व्यर्थ हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजता को ध्यान में रखना चाहिए स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भया भया

हां तुम्हारे संबंध में छोटी छोटी भविष्यवाणी हो सकती वही जोशी तुम्हारे संबंध में करते रहते मगर वो व्यर्थ की बातें बाहर की बात है भीतर की बातों के संबंध में कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती कोई जोशी नहीं कह सकता कि किस घड़ी में किस मुहूर्त में ध्यान फलेगा कोई जोशी नहीं कह सकता हां यह बता सकता है कि लाटरी की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी तुम्हारे

घोड़ा जीतेगा कि नहीं जीतेगा धंधे में लाभ होगा कि नहीं होगा इस तरह की क्षुद्र बातें बता सकता है क्योंकि ये क्षुद्र बातें गणित के भीतर आ जाती लेकिन कुछ ऐसा विराट भी है जो गणित के बाहर छूट जाता है तर्क के बाहर छूट जाता है ना कभी भीतर आता है ना आ सकता है इसलिए कोई नहीं कह सकता किस घड़ी किस पल में

आखिरी प्रश्न संतन की सेवा का इतना महत्व क्यों है आनंद मैथ्रे संतन की सेवा तो केवल बहाना है शिष्य अपने गुरु के पास रहना चाहता वो कोई निमित्त खोजता है कोई भी निमित्त

ऐसा नहीं है कि गुरु के पैर दुख रहे हैं इसलिए वो गुरु के पैर दबा रहा है बल्कि इसलिए कि गुरु के पास होना चाहता है इसलिए पैर दबा रहा है पैर दबाना सिर्फ बहाना है कि थोड़ी देर और यहां सरकूं थोड़ी देर और यहां रहूं थोड़ी देर और यहां रमूं थोड़ी देर इस हवा में सांस और लूं

थोड़ी देर यह सौंदर्य और देखूं, थोड़ा और प्रसाद पी लू पैर दबाना तो बहाना है कि कोई छोटा मोटा काम गुरु का कर दूं, कि बुहारी ही लगा दूं उसके आंगन में कि उसके कपड़े धो दूं, तो उसके लिए रोटी पका दूं, ये सब बहाने हैं

संतन की सेवा का इतना महत्व इसलिए है कि संतों के पास होना उनके सामीप्य को अनुभव करना रूपांतरित होने की प्रक्रिया है संतों के पास होना उनसे संक्रमित होने की प्रक्रिया है। उनके पास होना उनके रंग में रंगने का ढंग है

और उनके पास ही तो धीरे धीरे उनके साथ उड़ने का सामर्थ्य आता है और उनके पास उठते बैठते ही तो अज्ञात में गति करने की क्षमता आती सत्य के अज्ञात सागर में नाव छोड़ने के लिए बड़ा साहस चाहिए बड़े जोखम उठाने की क्षमता चाहिए सदगुरु के पास बैठते बैठते ऐसा बल आ जाता है

ऐसी प्रबल हुंकार आ जाती पंख खोल पंख खोल दुज मनसिज पंख खोल सुनरे उड्डियन के अभी मंत्रित गगन बोल सदगुरु की मौजूदगी कहती ही क्या है पंख खोल पंख खोल दुज मनसिज पंख खोल

तुम पंख बंद किए बैठे हो सारा आकाश तुम्हारा है सुन रहे उड़ियन के अभिमंत्रित गगन बोल वो जो उड़ चुका है आकाश में जो जा चुका है मानसरोवर तक वो तुम्हें भी याद दिला रहा है कि तुम हंस होचड़ से भड़े

नदी नालों में भटकते रहो मानसरोवर तुम्हारा है मानसरोवर का स्वच्छ जल तुम्हारा है मानसरोवर का अमृत तुम्हारा है पंख खोल पंख खोल द्विज मनसिज पंख खोल सुनरे उड्डियन के अभिमंत्रित गगन बोल अन्न कर्ण चयन में ही नित्य त्वदीय पगी तरण तरण के प्रेक्षण में संतत तव दृष्टि लगी

निसी बासर तवही में इ लीला लौसुलगी टपक रहे तब द्रग से व्यथा अश्रु गोल गोल पंख खोल पंख खोल दुज मन से पंख खोल यह तेरा खगी मोह और निर निलवास यह तेरी सतत रहनी पार्थिव के आसपास ये न तव स्वभाव अरे इनका तू नहीं दास हेर गगन उन्मुख बन

अंतर की ग्रंथि खोल सुन सुन उड्डयन के अभिमंत्रित गगन बोल सोच रहा तू रजकण निर्मित तव गात्र पत्र सोच रहा भू अंकुर तृण है तब श्रेष्छत्र कहता होगा कि भूमि भाव व्याप्त यत्र तत्र पर भोले क्यों भूला निज चेतनता अमोल पंख खोल पंख खोल द्विज मन सिज पंख खोल तब कानन तब पादव

तब कुलाय सीमित हैं प्राण अवधि जीवन निधि के उपाय सीमित हैं पर क्या निसीमा के भावना अंतरहित है गगन बोल आज तुझे अंबर से अमर निमंत्रण आया अथवा निसीमा से उमड़ एक घन आया जिसका रव मंद्र मदिर उन्मन वन वं छाया उड़ चल रहे

उड़चल अब छोड़ व्रंत का सुन सुन उड़ियन के अभिमंत्रित गगन बोल सदगुरु के पास गूंजी हो रही है आकाश की उस दूर की पुकार आ रही है भिंगो रही तुझे नित्य नेति की तरंग लोल सुन सुन उड़ियन के अभिमंत्रित गगन बोल पंख खोल पंख खोल दुज मन पंख खोल किसी तरह

और थोड़ी देर और थोड़ी देर सदगुरु के पास होने का मौका मिल जाए इस बहाने तो सही इस बहाने उस बहाने सही तो उस बहाने पास होने की आकांक्षा क्योंकि उस पास होने में ही उपनिषद का जन्म होता है उस पास होने में ही वेदों के मंचा मंत्रोच्चार सुने जाते

उस पास होने में ही कुरान की आयतें गूंजती उस पास होने में ही दूर दूर अनंत का तारा दिखाई पड़ता पहली बार दिखाई पड़ता है। सेवा तो निमित्त मात्र है असली बात इतनी है कि जितना पिया जा सके सरोवर के पास जितना बैठा जा सके आज इतना है